शतंचा च हृदय तासामोर्धान मूर्धान तयन्नम ते देश विश्व अग्निविद्या के फल प्राप्ति के प्रकार प्रकृष्ट ब्रह्म विद्या की स्थिति के लिए बताया जा रहा है अगति का स्थिति गति से किया जाता है कर्म उपासना का फल गति है और उस गति के कथन के द्वारा नियम है अन्य से अन्य से स्तुति गति का कथन करने से गति की स्तुति हो जाती है नहीं निंदा निंद निंद अपित विधेय स्तुत कुमार भट्ट का जबरसुद घोष है कभी निंदा निंदनी की निंदा के लिए नहीं हुआ करती है किंतु विधेयक स्तुति के होती है उसी के आधार पर यहाँ पर गति का कथन कर रहे हैं तो जिस ब्रह्म विद्या समाप्ति हो गई है गति रहित है वह स्वह विद्या अत्रस्पृत कह दिया ब्रह्म समस्पृत इसलिए कुल नाड़िया यदि बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ आठ नाड़ियां है और इन सब को एक दूसरे को जोड़ करके एक माला बन जाए गोलाकार में उतना लंबा हो जाएगा वो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर हो जाएगा इतनी आपके शरीर में नाड़ी ये दूसरे को जोड़ते जाओ एंड्स को इतना बड़ा राउंड होगा कि पृथ्वी की एक के बराबर और ये पेशे जिन नाड़ी जाल से बने हुए हैं उन नाड़ी चालों को भी जोड़ दिया जाए इस पृथ्वी की 100 वाट परिक्रमा के बराबर नाड़ी जाल आपके अंदर है देखने में इतना छोटा सा शरीर लगता है नाड़ी जाल ऐसा इसके अंदर व्याप्त है उन बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ उतने में से एक, एक क्या एक के नाम चल ले रहे हैं सतं एक आच्छा और एक इसे सौ का मतलब उपलक्षा उन सभी का बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार एक सौ आठ पूरे का समझना चाहिए एक सौ एक मानते हैं कुछ एक सौ आठ मानते हैं वो एक सौ कहना उन सब के लिए और एक मुख्य इसलिए जिसने एकाच्छा अलग कर दिया उसको तो सुषमना नारी है वो प्रमुख नारी है वो अलग हृदय से नाड़िया हमने हृदय से निकलती हुई नाड़िया हृदय की नाड़िया है नहीं सारी नाड़ी हृदय से अटैच नहीं है पूरे तरह करोड़ो एक निकला उसके साथ और दस निकला ऐसे करके जाल बनते जाता है लेकिन बिना हृदय का किसी भी नाड़ी में एक बूंद खून भी फैल नहीं सकता है बह नहीं सकता हृदय की धड़कम के कारण से सभी नाड़ियों में खून चल रहा है इसलिए कह दिया सारी नाड़ियों का संबंध हृदय के साथ पुरुष के हृदय के से निश्रित नारिया मूर्धान एका उनमें से मूर्धा को भेदन करके बाहर की ओर निकल रही है एक नारी जिसका नाम तया उसी के द्वारा ऊपर की ओर जाते ऊर्ध् वायन अमृत तम उपासक उस एक जो सुषम नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जाकर के जो ऊपर की ओर जाने वाला है उसी से जीव सूर्य मार्ग से उत्तरायण मार्ग से और ब्रह्मलोक रूपी अपेक्षिक अमृत को प्राप्त करता है क्या अमृत सा अमृत तो अपेक्षित तो ब्रमल्लोक की प्राप्ति होना ही अमरत्व है। विश्वंग अन्य उत्कर्मणे भवन अन्य नाड्या अन्य जो नाडिया है विश्व अंचंती नाना दिशा की ओर जाने वाले विश्व नाना दिशाए की ओर जाने वाली है वो अतएव उसके द्वारा अनेकों नाना लोगों को प्राप्त होता है अन्य नारियों के द्वारा इससे भिन्न विविध नारी गति वाली नाना गति विश्व नाना विश्व एक अभ्य है विश्व अभ्य है पुरस्कार अर्थ होता है नाना ंचित गच्छ दीदी विश्व विश्वंग अनया अन्य जितने भी भिन्न विश्व भिन्न सुषम से भिन्न विभिन्न प्रकार की जो नारिया है गति वाली नारिया है उनसे निकल करके व्यक्ति संसार को ही प्राप्त करता है ब्रह्मलोकन नहीं ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद तो संभावना बनती है व्यक्ति का मुक्त होने की या तो ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा अथवा जीवन मुक्त तो गारंटी हो करके वहां से वो क्या हो जाता है अगले कल पीय देवता जाता है, है ये नहीं। अथवा यहां भी आएगा तो दरिद्राम ब्राह्मणांग ले जन्म लेकर के इसी शरीर में मुक्त हो विजय मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है तीन गति बताई गई है सर्वत्र उन तीनों में से कोई भी गति हो तेनों गति तो उत्कृष्ट ही है जो जन्म का प्रसंग उसमें नहीं होता शपंचख्या का एकाच सुना नाम सौ तो है ही है उपलक्षण है बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख की दस हजार एक सौ एक का और एक, जो एक अलग जीव बताया वो नाम। सुषमना हृदया हृदय से सृष्टि है ना उसमें पंचम समझना इसलिए हृदया नाड्या हृदय से निकली हुई नाड़िया संबंधित होकर चलती हुई नाड़ियां यार इसलिए उस इस मंत्र में जानबूझकर जान बुझ हृदय संबंधित होकर के सारी नाड़िया चल रही हैं। शिराहा नाड्य शिराह। शिरा कई शराह होगा तो नाड्य क्या कर देते शिरा सौर यहां नाड़ी पर्यावाची शिरा और नाड़ी मध्ये मूर्धान भित्ता मूर्ध को भेदन गर्दा हुआ बीच में से निकला हुआ है अभिन निर्गता निकली हुई है नाड़ी सुषमना नाम सुषम की नाड़ी कया उस ना हृदय आत्मा अंत काल में क्या करना चाहिए योगी को उपासकों को हृदय में अपने सारी इंद्रिया मन सब को वशिकरण दिया हृदय आत्मन ने मनादिकम इंद्रिया सहित वशीकृत्य तया उसी के द्वारा जाने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए तया ऊपरी आयन गच्छन् उस नाड़ी के द्वारा वह निकलते हुए ऊपर की ओर जाने वाला वह जो जीव है जाता हुआ क्या करे आदित्य द्वारे अमृतत्म अमरण धर्मत्तम आपेक्षित आदित्य द्वार के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंच करके वह मृतत्व अमर धर्मत्व को कैसे ईशा प्रस में आया था और उसको खोलने के लिए आपने प्रार्थना कर दिया भाई आप अपने द्वार खोलिए सत्य धर्म दृष्ट है मैं सत्य उपासना आदि धर्मों को पालन किया हूं इसलिए आप मेरे लिए ये खोल दीजिए आपने कहा तो प्रार्थना किया है ना उपासक ने इस खुल जाएगी उसको वहां से पहुंचे ब्रह्मलोक ये जो गति से प्राप्त होने वाला अमृत सापेक्ष होता है आपेक्षिक होता है क्या प्रमाण है तक है दो आठ संतानवे आभूत संबल स्थानम अमृतत्म भाष्यते स्मृत है भूत संपलव जब तक तो भूतंग संप्लव प्रलय नहीं होता ताज पर्यंत अमृतत्व को अमृत प्राप्ति को यहां पर कहा जा रहा है भाष्य थे उसी को ही अमृतत्व कहते हैं लो संपूर्ण भूतों के प्रलय तक रहने वाला स्थान जो ब्रह्मलोक है उसका अमृतत्व कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्मणा सह कालांतरण मुख्यम अमृतत्व में तो कालांतर में जाकर खत्म होएगी तो के साथ साथ सह ब्रह्मा जी के सही, कालांतर में जा को प्राप्त होते हैं क्रम मुक्ति का मतलब क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं इति भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गेंगे बाबर क्रह्म लोक, तो तो लोक में होने वाले जिसकी कोई उपमा नहीं ऐसा दिव्य भोगों को भोगते हुए उस लोक में विराजमान रहेंगे क्या भोगेंगे परम विरक्त महात्मा वहां गया उपासक क्या भोगेगा के लिए दिव्य भोगों को भोगेंगे कुछ नहीं समाधि में पढ़ा रहेगा ब्रह्मा जी की आयु पर्यत समाज में पढ़ा रहे विश्वांग नाना विध नानाविद गति किससे प्राप्त होती है अन्य नाड्य अन्य नाड़ियों से जो निकलता है उनको नाना गति प्राप्त होगा अलग अलग लोगों की प्राप्ति होती है कोई कान से निकलेगा कोई नाक से निकलेगा कोई आग से निकलेगा कोई बाल से निकलेगा hmm. कोई चमड़ों से निकल रहा है कोई किस छेद से निकल रहा है कोई सामने के से निकलता है कोई पीछे के से निकलता है कोई पैर से निकलता है ये कोई जन्म इंद्रियों से या कहीं से भी निकल सकता है उसकी आपना जो आपके उसके अनुरूपना उसके उसके और उसकी उपासना इसके होता है अगले जन्म का स्वरूप तद अनुसार यहां पर उसकी गति भी बनती है वो कहां से निकलता है इसलिए कहते हैं कर्मज्ञान पूर्व प्रज्ञाचार्ण को प्रशन मंत्र कहता है कर्म उपासना और पूर्व प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञ अनेकों जन्मों से की गई जो कर्मों की वासना उत्क्रमणे निमित्तम भवंती संसार प्रतिपत्था एवं उत्क्रमण के लिए निमित्त हो जाते हुए नारिया का मतलब है संसार की प्राप्ति के लिए ही वे हुआ करते हैं संसार प्राप्ति ही होगा पर वासना कर्म मुक्ति है ना किसी प्रकार का मुक्ति का संभाव नहीं रह जाता है दानी सर्वल्यार्थम महा सकल वल्यों का छिया आपने पढ़ा प्रथम अध्याय में तीन वलरी अध्याय में तीन वल्ली उन छो में कहे गए सकल पदार्थों को संहार इकट्ठे करके एक मंत्र में यहां कह दिया जा रहा है कहते हैं कि देखो अंगुष्टमात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनादय सन्निविष्ट हन स्वाच्छा प्रवृहत मुंजा दिव्य ईशिका धैर्य तम विद्याुक्रमृतम तम के बराबर अंगुटराबर पुरुष अंतरात्मा ज्वा भीतर तम आत्मा है अपना स्वरूप है हृदय रूपय उपाधि या हृदय उपाधि को लेकर कह दिया गया अंगुष्ठ मात्रे से ज्यान पृथ्वी सब चुका है वास्तव में वो पृथ्वी से बड़ा है आकाश से बड़ा है अनोरण यान महतोमययान कह चुके हैं इसीलिए वास्तव में अन्य जो भाषाकार लोग हैं वे भ्रांति में पड़ गए शब्द सुनकर के कहा ओह अंगुष्ट मात्र जीवात्मा अंगूठे के बराबर होता है परमात्मा व्यापक है इसे दोनों भिन्न सदा जननाम हृदय सन्निविष्ट सदा जीवों के हृदय में स्थित उसे प्रवृह धैर्यपूर्वक जो है आप अपने शरीर से पृथक करें आत्मा को शरीर से पृथक कैसे करें सर्व व्यापक जो आत्मा है ना हृदय में बुद्धि और प्रतिबित चैतन्य को भी आप अलग नहीं कर सकते कहते अलग कर दो शरीर से अलग कर देना ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए जब हृदय केंद्र मालूम है हृदय का ऑपरेशन होते ना हार्ट ऑपरेशन कहते ऑपरेशन से नहीं दिखेगा तो मुंजा दी इसी काम धैर्य ना जिसे धैर्य पूर्वक मुंज से सीख को निकालने के भांति अपने शरीर से इस आत्मा को पृथक करके अनुभव करना है अपने आप को इसे अलग करके अनुभव कीजिए। यह विचित्र आदमी है जब इस शरीर से आपने आप को अलग बना लेता है ना तब भी वहां नकली शरीर बना लेता है अब स्वन में क्या होते हैं आप इस शरीर से अलग तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे होकर वहां सारी चीज को देख रहे हैं लेकिन कैसे देख रहे हैं वहां भी एक ऐसा एक दूसरे शरीर बना करके देखने लगता बिना शरीर वाला होकर खड़े होकर देखें आप शरीर वाला होकर के आप इस शरीर से बाहर हो बाहर होकर बाहर से शरीर को देखिए कहते भी है वहां है ना आप लेटे हैं अपना शरीर को लेटा हुआ देखो सब लोग लेटे हुए पंडाल में और आप पंडाल के बाहर से देख रहे हैं अपना शरीर को देख रहे हैं सबका शरीर को देख रहे हैं सबका शरीर का बीच शरी में पड़ा आपका अपना शरीर को देखो नहीं समझाते इस तरह से आपको प्रयास प्रत्याहार करने का आप शरीर से करने का प्रयास है, कहती है अपने शरीर से अपने आपको अलग कर लो अपने चेतन स्वभाव को इस जड़ के साथ खिचड़ी और सत्य और के अंडी भाव इसको अलग कर सत्य आप है ब्रह्म अलग करो इसको अंडरत शरीर इस गलत कर दो इनका जो खिचड़ी है मिक्सचर है सत्य अंतर भाव है तोड़ो अलग करो एक कह रहे हैं आप अपने चेतन भाव में स्थिर हो जाइए नहीं दृष्टि रूपा होकर आप नित्य साक्ष्य रूप होकर शरीर को अपने से पृथक अनुभव करूपे कर सकेंगे अब शरीर को देख ही नहीं पाते जब भी देख देन इकट्ठा देखते श्रद्धा चेतन मिला हुआ देख रहे हैं विशिष्ट को देख पाते हैं केवल साक्षिवाओं में तो अगर शरीर को आप अलग देख नहीं पाते हैं यही अभ्यास करने को कह रहे हैं ये धैर्य से होता है धीरे धीरे धीरे बड़ा बुद्धिमत्ता से युक्ति से करना पड़ता है यही युक्तियां आपको दिया गया है विवेक है तो शरीर का विवेक है अनेक प्रकार से वे करने को बताया पंचवेक प्रक्रिया हाँ। आपने पंचदशी में पढ़ा है और पंचवी प्रक्रिया के अगर पंचदीप के रूप में अपने आप पर देखोगे तो पंच आनंद अनुभूति होने लगेगी इसलिए पंद्रह प्रकरणों में पंचदशी आपको समझाया गया तैयार कर लिया उस बात को क्या फायदा होगा तम विद्या चुक्रम अमृतम तम विद्या चुक्रम अमृतम शरीर से पृथ किए उस आत्मा को विशुद्ध और अमृत करके जानो समझो उसे शुद्ध और अमर ऐसे समझो विशुद्ध विशुद्धम अमृतमित्र नर्थ दुरावृत्ति पृषद को संहार करने के लिए है भाष्य अंगुष्ट पुरुषो अंतरात्मा इन सब शब्दों का अर्थ भाष्यकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से शास्त्र आ करके व्याख्या कर चुके सदा जनानाम संबंधी हृदये सन्निविष्ट जनानाम इन जीवों के संबंधी जो हृदय उस हृदय में सन्निविष्ट प्रविष्ट के समान प्रविष्ट है वह प्रतिम्बात्मक चैतन्य को लेकर कह दिया जिसके द्वारा बिंब रूप में स्थित हो करके यथा व्याख्यात इन शब्दों के व्याख्या पहले जैसे कर चुका हूं वैसे समझ लेना है स्वात्थ आत्मीयाक्षरा शरीर प्रवृहित है ना स्वात्थ बने आत्मीयात दूसरे का शरीर से आत्मा को अलग हो, होता हुआ देखने से फायदा नहीं है इसलिए श्रुति अपने शरीर से अलग करो अपने आप को विशिष्टता को तोड़ो दूसरे के शरीर से उसकी आत्मा श्रेणी के मुर्द यहां पड़ा है देखा हो, ये तो मुर्दा है बाप चला गया है ऐसा सोचने से फायदा नहीं ना मुर्दे से अलग बाप को तुम देख रहे हो तो बोलते हो चले गए स्वर्ग देखते हो क्या अलग चैतन्य बाप का शरीर है इससे प्रत्येक आप देखो बाप का चैतन्य चैतन्य असली बाप चैतन्य बाप ये है ये मुर्दा बाप है ऐसे दो बाप को देखता नहीं कोई दूसरे का भी आपके देख नहीं पाते हैं और यदि बहुत बड़ा योगी हो तो विवेक करके देख भी लेगा तो भी उसका फायदा नहीं है शुद्धि अपने अपने शरीर से आप अपने आप अलग कर लीजिए इसलिए आत्मीया इसलिए स्वास्थ्य आत्मा सीधे सीधे आत्मीया शरीर उद्यक्ष है उद्यच्छे धातु इसे उद्यच्छेत उद्यच्छेत कह दिया इससे अलग अलग करके देखना निष्कर्षित मतलब खींच के बाहर वैसे जैसे आप कुछ चीज को किसी में रखा हुआ निकालते हो वैसे इसके अंदर जो छिप गया है तो पृथक करो बोल रहे पृथक पुरिया करते हुए कितना शब्द प्रयोग कर दिया उद्यक्षित निष्कर्षित पृथक कहने का तात्पर्य पृथक कर लो किमी किसके जैसे इसको पृथक किया जाए कहते तीन परत वाला दृष्टांत देंगे क्योंकि आपके तीन शरीरों से ये धका हुआ है कारण सूक्ष्म शरीर वहां भी तीन परत होता है घास आप देखेंगे उससे भी तीन लेयर होता है अंदर में होता है सा इसे विषिका विषिका मुंज से मुंज घास से जैसे उसके अंदर विद्यमान जो ईशिका है उसको निकाली जाती है उसी प्रग सीख को निकालते हैं उसी प्रग बड़ा धैर्य से अब प्रमाद है ना थोड़ा समय प्रमाद होता है तो हाथ कट जाता है मुझ घास ऐसी है उसके बीच में चलते थो थोड़ा भी ध्यान नहीं दे तो पैर काट देता है तलवार घास बोलते भी है तलवार से बिल्कुल तेज धार होता है उसका लोग उसको बड़ा मुश्किल से काटते हैं हिसाब से फिर ला करके उसको पानी में डाल देते हैं उसको जो सड़ सड़ कैसा हो जाता है तब भी उसको कपड़े हाथ में बांध के निको ऊपर कर निकालते हैं तिखा होता है तेज होता है, देता है। जैसे बड़ी युक्ति से और धैर्य से आप निकालते हो परत दर पर निकाल करके सिख तक पहुंचते हो उसी प्रकार बड़ा युक्ति से और धैर्य से आप तो स्थूल से हटकर के सूक्ष्म सुक्ष हट कारण कारण से हटकर अपना स्वरूप स्थित बना एक, एक सलक होते जाओ तब जाके पहुंचना होगा जागृत के आधार पर स्वप्न को स्वप्न के आधार पर जागृत को पहले तो स्वप्न की याद पर जागृत को मिथ्या स्थापित कर लो और स्वप्न जागरूक दोनों को सुशिप्ति के आधार पर मिथ्या स्थापित कर लो और अनित सु होने से वह भी अपने आप मिथ्या स्थापित हो जाता है वह भी एक दृश्य है क्योंकि जब जागृत में आते हो आपको सुशिप्ति याद आती है नी स्वप्न याद आता है अजय सुशुभ्त में जाते हो स्वप्र जागृत दोनों को भूल जाते हो जब तो सप्र में रहते हो तब जागर जागृत दोनों याद नहीं रहता है परस्पर वे व्यविचारी अवस्थाएं होने से तीनों ही अवस्थाएं अनित्य है अतएव मिथ्या है दृश्यत्वाद अनित्यवाद व्यविचारित्वाद ये सब हेतुओं से इनकी परस्पर मिथ्या हो जाने के बाद ये सब जहां पर भी दिखाई दे रहे थे दृश्य जहां अनुभव हो रहा था जिस चैतन के प्रकाश से दृश्य प्रकाशित होते रहे हैं वह चैतन ही मई हूं ऐसा आपको अलग करके अनुभव करना है इसको अप्रमादेन तम शरीर निष्कृष्ट चिन्मात्र उसको इस शरीर से जो अलग कर लिया गया था उस चिन्मात्र प्रत्यय कर दिया चिन्ह विद्यात विजान यात्र उसे जानो, कैसे जानो, उसको कैसे अब तक जो हो रहा था विक्षेप युक्त था, था आवरण था और अब कैसा है वो शुक्राम अब अमृत अमृतमय यथोक्तम ब्रह्म कौन है वो यतोक्त ब्रह्म ही है वह मैं शुद्ध अमृत चिन्ह मात्र स्वरूप ऐसा निश्चय कर लेना चल उपनिषद परिसाप्ति अर्थम जो हुआ है वह उपनिषद की परिसमाप्ति के लिए और साथ साथ है। शब्द में जो प्रयोग हुआ है वह भी उपनिषद समाप्ति का ही द्योतन करने के लिए है आप आख्यायिका ही समाप्ति कर देना उपनिषद समाप्ति के बाद ये जो आख्याय का रूप में शुरू हुआ था उसको ख्याय का अर्थोपसंहारो मंत्र के द्वारा विद्या की स्थिति के लिए जो आपने आख्याय का आरंभ किया था उस आख्याय का भी जो निचोड़ है वह अर्थ का उपसंहार करने के लिए अधूना अब अगला और अंतिम मंत्र सुप्रशत का आरंभ किया जाता है मृत्यु प्रोक्तांग चिकित्लब्ध हुआ विरजो अभूत मृत्यु प्रोक्ता असंपूर्ण आख्याय का के बारे में कह रहे हैं मृत्यु के तरह कहा गया और नचिकेता के द्वारा नचिकेता के, के द्वारा लाभ किया गया प्राप्त कर लिया गया क्या प्राप्त किया उन्होंने क्या कहा और इन्होंने क्या प्राप्त किया कहते दो चीज इन्होंने उन्होंने कहा था और इसने प्राप्त किया था नंबर एक ब्रह्म विद्या और दूसरी योग विधि कृष्णम संपूर्ण ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि मृत्यु की कही हुई पूर्वोक्त तो संपूर्ण ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि को प्राप्त करके यदि विद्यां स्त्रीलिंग है एताम योग है, तो कृष्ण नामिंग होना चाहिए था कृष्णम प्रयोग कर दिया न अनु जान करके किया ताकि आप इसको दोनों का विशेषण समझे नहीं तो एक जब होना एकताम योग विधि कृष्ण नाम तो आप कृष्ण नाम के साथ छोड़ लेते केवल आप जान ज्ञानी लिंग प्रयोग करके ज्ञापन कर रहे हैं कि दोनों का विशेषण है ब्रह्म विद्या भी यहां पूरी दी गई है योग विधि भी पूरी दी गई है और संपूर्ण को ही नचकेता के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ब्रह्म प्राप्त हो इसलिए वहा नचकेता मुक्त हो गया कैसे मुक्त हो गया केव धर्माधर्म रूपी रज से रहित हो गया विरजह। धर्म और अधर्म ही रज है उससे रहित होना ही विरज है भूत ब्रह्म प्राप्तो, हो विचो अभूत ऐसी विधि को प्राप्त करने वन चिकेता लब्धवा प्राप्त करके वन चिकेता मुक्त हो गया ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्त हो गया है और साथ साथ धर्माधर्म रूपी रज से रहित भी हो गया और विमृत्यु और अविद्या काम और कर्म ये तीनों का मिला के क्या नाम दिया था मृत्यु उससे भी वह छूट गया अभी तक काम करम रूपी मृत्यु से भी वह रहित हो गया है अर्थात आदि से भी जीवन मुक्त होकर घर लौटा शरीर छूटे का मुक्त हो जाएगा क्योंकि यमराज जैसा हो नहीं ना ये यमराज जी के तुम तो मेरे से श्रेट कर चुके पहले कि मैं तो जानते हुए भी अध्रुवी ध्रुव मैंने यम के लिए कर्म रूपासना कर दिया था और तुम तो सब त्याग करके बोल रहे हो इसीलिए निश्चित रूप लक्ष्य के दाग ऐसा कोई प्यार कर्म ही नहीं होगा जो उसको आगे कोई जन्म मिले निश्चित रूप से मुक्त होता है इतना ही नहीं कहते आप कहा सकते हो सत्यु में कभी हुआ होगा ऐसी घटना आजकल तो हम कलियुग मानव है हम लोगों को तो ये होने वाला है नहीं काम ऐसा मत घबराओ इतना दिल को कमजोर मत करो अपने आप क्षुद्र मत समझो क्योंकि अब भी जीव वही है जो सत्युग में था जीव वही ब्रह्म है जीव ब्रह्म ही चाहे सत्युग का जीव हो चाहे कलयुग में जीव हो चाहे कोई युग में हो जीव तो जीव है वह ब्रह्म ही है कभी वह अन्य नहीं हुआ अतएव कभी यो विदधि वे अन्य भी जो कोई भी पुरुष जो कोई दूसरा व्यक्ति अध्यात्म को अध्यात विदधि इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार से जानेगा तो वह भिन्न चिकेता की भांति ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्यु से छूट जाएगा और विरज हो जाएगा ऐसे परमाणु मृत्यु प्रोक्ता मथोक्ता भाष्यकारगत है मृत्यु प्रोक्ता मेथोक्ता विधति आत्मेव यो वित अलग कर लेना पड़ता है अध्यात्मेव अन्योपि एवं वित, है ना एवं यो वित है ना वो वित को एवं के साथ जोड़ देंगे, अन्योपि यो एवं वित, अध्यात्मेव ऐसे प्रच्छ कर लेना है ये जानंदगी आत्मा देहम्व वर्त्यात्म प्रत्यक्षम ब्रह्माप्य विमृत्युर्भव नान्यद्रूपमं अर्चरादिमारगम्य प्राप्त संयोग सेसान एवं शब्द से आनंदगी विधद्यात्मे ऐसे करते कहीं कर कोई शब्द बनेगा ही नहीं वित वित है वो एवं पाठ करना जो कोई भी दूसरा ऐसा ही नचिकेता के समान ब्रह्म विद्या का व्यक्तता है वह भी अभी अध्यात्म एवं वित इस अध्यात्म तत्व जो शरीर आदि को बीच जो हृदय देश में कहा गया ऐसी को जानने वाला जो कोई भी हो इस प्रकार से वह भी वैसा ही हो जाएगा ध्यान हो जाएगा नचिकेता ऐसा ध्यान ना यह तो दौर संबंध है योग कह दिया आपको ध्यान करना पड़ेगा सा जो ऐसा जानता है वो क्या होता है नचिकेता जैसे हो जाता है मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ता छो में छवलियों में खा गया है वह एताम एक क्या कहा गया था यही जो भ्रमित है और कृष्णम समस्तम सोपकरणम सफल कृष्णम का मतलब क्या संपूर्ण संपूर्ण का क्या है साधन सहित फल सहित जो कुछ भी कहना था सब कुछ कह दिया गया है नचिकेतो वर प्रदान रूपी निमित्त से नचिकेता ने मृत्यु से उसको प्राप्त किया था लब प्राप्त करके वो क्या हो गया हैं विद्वान हो गया क्या कहते नहीं वो ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म ही हो गया विद्वान नहीं हुआ केवल तो वो ब्रह्म प्राप्त हो अभूत मुक्त होगा मुक्त हो गया इसलिए ब्रह्म अभूत ब्रह्म प्राप्त बने मुक्त तो मुक्त हो गया क्या शब्दार्थ समझ के लिए विद्वान होकर के आके अपने बाप को या किसी और को पढ़ाया नहीं यहाँ पर परंपरा चला दिया नहीं है नहीं ऐसा नहीं है परंपरा चलाया भी है लेकिन उतना ही नहीं तो मुक्त हो गया कथम कैसा मुक्त हो गया? प्राप्त विरजो विद्या प्राप्तिया, की प्राप्ति के द्वारा विरज हो गया विरज हो का धर्मा धर्मा गया मतलब विविध धर्मा धर्म आधर्म से रहित हो गया पुण्य पाप से रहित हो गया अपने आप मुक्त है ही जीवन मुक्त हो गया इतना ही नहीं विमृत्यो विविध काम अविद्या अविद्य कामना और अविद्या से रहित भी हो गया ऐसा होता हुआ सन पूर्व विद्यर्था जो पहले वो काम और अविद्या वाला था और अब कामन और अविद्या से रहित हो गया न केवलम नाचिकेत केवल नचिकेता ऐसा होता ऐसा नहीं किंतु अन्योपि अन्योपी नाचिकेत वत्मान एव आत्मान एव अथवाद अन्य भी जो कोई भी नचिकेता के समान आत्वित पाठ है ना आत्मेव बनाने की जरूरत नहीं है तुमको पता नहीं क्यों बनवाए आत्मान नचिकेतव आत्मान एवं वित्त ऐसे अध्यात्मेव तो होना चाहिए लेकिन नहीं तो विधदीय हो जाएगा ना गड़बड़ हो जाएगा एवं वित्त की व्याख्या है ना आत्वित से एवं होना चाहिए चकेत वित्त मान आत्मित इसलिए कहा जोड़ना है आपने नाचिकेत वद के बाद में जोड़ो द को ए बना दो द को ए बना देना ऐसे बनाना पड़ेगा नाचकेत वात्म विद ऐसा पाठ है ना आपका विध विदध्यात, अध्यात्म ऐसा पाठ है इसे क्या करना पड़ेगा नाच केवल एवं जोड़ देना है एवं आत्मवित या तो और स्पष्ट करना है तो एवं आत्मविद वित। एवं विद की व्याख्या एवं विद की व्याख्या बनेगा आत्मविदित की जरूरत द ऐसा बना देंगे तब क्या होगा एवं वित मंत्र का हमने बना लिया ना मंत्र ले लिया एवं वित्त तो बात क्या हो जाएगी आत्मवित कौन सी आत्मवित अध्यात्म ऐसा हो जाएगा इस तरह से बना लेनाचिके तब वित मैंने आत्मवित अध्यात्म अध्यात्मेव स्पष्ट कर दिया आत्मित क्या उनसे आत्मा अधिभूत आत्मा लेना है कि अध्यात्म लेना है कौन से आत्मा को लेना है अध्यात्मे वो भी अध्यात्मे भी स्वाधिक नहीं निरुपाधित निरुपचरित नहीं निरुपाधिकम प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्य प्रत्यक्ष स्वरूप को निरुपाधिक स्वरूप क्या है आपका प्रत्यक्ष स्वरूप था उसे प्राप्त करके तुमेविप्राय तो वही तुम हो ऐसा अनुभव कर लिया अर्थ तो यथार्थ स्वरूप है जो उसको अनुभव कर लेना है ये इसका अप्रत्यक रूप उसको नहीं लेना है। जो अप्रत्यक रूप है वह अन्य रूप है वह नहीं लेना है तदेव अध्यात्म एवं प्रकारेण यो वेद इस प्रकार से उस अतत्व को युक्त प्रकार से जो जानता है वह जानाती एवं वित्त ना एवं लंबी पूरी जोड़ कर लेना पड़ेगा इति ऐसे जो होता है उसको एवंवित कहा जाएगा सोपी सोपी वह भी विरज सन ब्रह्म प्राप्त विमृत्युभवती वाक्य शेष जोड़ लेना पड़ता है सो वह भी विरज होगा धर्मा धर्म धर्माधर्म सहित रहित होकर के ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा वह भी अविद्या काम कर्म से रहित हो जाएगा ऐसा अनुभव कर लेना चाहिए विशिष्य शिष्याचार्य प्रमाणकृत अन्यायी विद्या ग्रहण प्रतिपा निमित्त दोष प्रसन्ना था शांति कदे शिष्य और आचार्य जो सुनाया है वह आचार्य जो सुना है सोशिष्य इन दोनों से किसी प्रकार का प्रमाद के वजह से अन्यायपूर्वक विद्या का ग्रहण शिष्य ने किया हो तो और अन्यायपूर्वक आचार्य के प्रतिपादन किया गया हो तो क्योंकि विद्या देना और विद्या लेने की प्रक्रिया क्या बताया छह प्रक्रिया है ना छत तीर्थानी ममा कई बार श्लोक लिखा दिया है सरस्वती महापरिषद महासरस्वती उपनिषद उसमें साफ साफ तंत्र में आया हुआ है कौन से कौन से थे मेधावी पुत्र धनदाई विद्या विद्या में यह प्राह यह सब आया है पहले लिखाया है छह प्रकार के बताया गया है शिष्य और उसके अंदर छह प्रकार के आचार्य हो जाते हैं तो वो न्यायपूरक हो गया और ऐसा नहीं है जो अन्यायपूरक हो गया ऐसा संबंध जोड़े विनाश विद्या को पढ़ा दिया किसी ने तो अन्यायपूरक पढ़ा दिया उसने और ऐसे छह प्रकार संबंध से अतिरिक्त संबंध के द्वारा किसी ने पढ़ लिया तो अन्यायपूरक पढ़ लिया उसने दोनों ही गलत कर रहे हैं भैया नहीं धनदायी होना चाहिए या मेधावी होना चाहिए या पुत्र होना चाहिए वहां आया था है ना या गुरु परंपरा संकेवासी होनी चाहिए शिष्य होना चाहिए और आया तो था उसे विद्या विद्या में यह पढ़ाओ तो एक विद्या तुम दो हमें हमसे एक विद्या तुम लो है ना दोनों एक दूसरे को लेन देन करना है आचार्य शिष्य को कुछ सिखाया और शिष्य भी आचार्य होकर के आचार्य रूपए शिशु को और सिखा दिया एक दूसरे को पढ़ा लेंगे एक विद्या जिनसे लिया गया उनसे वो एक दूसरा विद्या ले लेगा किस प्रकार से भी हो सकती है तो ये छह प्रकार होता है उससे भिन्न प्रकार से होने का नाम ही है विद्या ग्रहण और प्रतिपाद नि जो दोष उस दोष का भी प्रमशन प्रशमन करने के लिए यह शांति पाठ आरंभ होता है जानकर या जानकर हो जाते हैं जानकर या अनजान में गलतियां हो जाते हैं सुन देता है और जो विधि को उल्लंघन करके आचार्य दयावसा करुणावसा देता है अपनी विद्या को, को मजबूत करने के लिए जबरदस्ती है और नहीं सुनना पड़ेगा तुमको बैठ करके उसके अगले को बेचार बरी का बकरा मना बिठा दिया है सुनना ही पड़ेगा जिंदगी भर सुनते रहो एक ने एक बात जो मेरे को जरूरत है वो पूछता मैं चालू करूंगा बैठना पड़ेगा जबरदस्ती ऐसे भी हमने देखा है चलो है करते हैं बैठना। नहीं तो नहीं नाराज हो जाएंगे नाराजगी है ना नाराजगी से बचने के लिए बेचारे को जाके बैठना पड़ता है, है? जाके बैठना पड़ेगा क्या कर अब ये नहीं सोचता छेड़ा भी अरे नाराज होने लो गुरुवे भी, गुरु भी नहीं होता गाय नाराजगी है अरे अवेद बुद्धि वाला है तो नाराजगी से हो सकता है वो वे खुद ही कच्चा है तो उसके नाराजों से फर्क क्या पड़ने वाला है लेकिन फिर भी डर रहता है शिष्य के अंदर हमारा सारा जिंदगी खराब हो जाएगा, जाएगा जन्म पूरा नहीं डर के मारे में जा जाके बैठेगा क्या करेगा जिंदगी भर बैठना पड़ेगा हमारे यहाँ तो सब लफड़ा नहीं होता है हम तो हारे आगे बढ़ के छोड़ के चले जाओ तो कोई छुट्टी कोई फर्क आपत्ति नहीं है और फिर बीच में से आगे दोबारा लौट के तो भी आ जाओ कोई बात नहीं कोई चिंता नहीं जब जाओ तब आओ जब तहत जाओ फ्री यहाँ पर है जो है पासपोर्ट एंड वीजा है ओपन पासपोर्ट वीजा सिस्टम कोई दिक्कत नहीं ये हो सकता अन्याय पूर्व पढ़ाना इसी को कहा जाते होंगे क्या पता श्रुति कर रही हो ऐसा जो फुलम फुला छूट दे रखे है उदंडता पूर्व कोई आ रहा है जा रहा है तो भी जो कुछ नहीं बोलते है यही अन्याय पूर्व पढ़ाना है विद्या प्रतिपादन करना और ऐसे जो आ रहा है है तो तो तो दोनों हो नहीं होगे तो विद्या ग्रहण प्रतिपादन दोष तो उसके लिए शांति कही जा रही है सहो सहनो सहवीर तेजस्वी मा विद्वे ओम शांति शांति शांति सहनऊ वधु हम लोगों ने जो पढ़ा है अतः हाँ? हम लोग जो जानते हैं हम दोनों का पालन विद्या का पालन शर्राजी का पालन शररादी का ईश्वर से विद्या का प्राप्ति विद्या देवी से सम्यक पालन हो गए सहनव भुनक दो तो और हम दोनों का अवतु विद्या प्रकाशन के द्वारा पालन हो, अवतु में और में से प्रकाशित जो वस्तु है जो परमेश्वर है परमेश्वर हमारी पालन करेगा और तब फल प्रकाशन के द्वारा भी हम दोनों का पालन हो गए सह वही और जो हम लोगों ने पढ़ा है वे दोनों को देने और तेजस्वी हो गए विद्याकृत वीर सामर्थ्य वह सम्यक निष्पादन होवे हमारे अंदर अतएव तादृश वीर को लेकर के अधित वस्तु और तेजस्वी हो जावे तेजस्वी अधितम अस्तु स्वधीतम भवदित्य सुष्ठु अधित हो जावे अथवा और हम तेजस्वी हो जावे मावित मा विदेशा वही शिष्य आचार्य के बीच में किसी भी प्रमाणकृत अन्याय अध्ययन अध्यापन आदि दोष निमित्त को द्वेष आदि कभी न होवे तीन बार शांति तीन प्रकार का जो माना जाता है दुख त्रिविध ताप का शमनार्थ समझना चाहिए सहनऊ अव तो, तो मने नौ का दिया कर आवाम सहनऊ मने आवाम हम दोनों अव तुम तो पाल ये तू तो, पालन हो किस पालन करें विद्या विद्यास्वरूप प्रकाश विद्या स्वरूप का प्रकाशन के द्वारा विद्या के द्वारा अपने आप प्रकाशन से कौन करेगा कहा। कौन पालन करेगा विद्या स्वरूप प्रकाशन से परमेश्वर उपनिषद प्रकाशित उपनिषदों से प्रकाशित परमेश्वर शुद्ध ब्रह्म है वही हमारा विद्या और स्वरूप का प्रकाशन से पालन करें किंच इतना तत्फल प्रकाशन विद्यान का फल क्या है मुक्ति मुक्ति प्रकाशन के द्वारा भी वह हम दोनों का पालन करें भुनको का बुज़ो तो। ना भुज धातु से अनवन अनवन में ही क्या होता है आत भूंगे भोग करना भुनकती मैंने वहां पालन करना परस हो है सह आवाम वीर्यम विद्याम करवा दोनों साथ साथ ही विद्या सामर्थ्य उसका हम निष्पादन कर लेनो तेजस्वी आवयोह यदम तत्वितेजस्वी का पहला पक्ष में क्या कर दे रहे हैं उस प्रतिमा का अधिवेशन देख रहा है उसको उसकोष्ठी का अधिवेचन में प्रणाम कर ले भाषाकार ने और ये तेजस्विनो आवयोह हम दोनों का जो पड़ा हुआ है वह तेजस्वी हो जावे का मतलब अधीत अधीत हो जावे सम्यक पठित हो जावे अथवा श्रदार्थी ले लो तेजस्वी नेजस्वी और नो अलग कर दो पहले एक पद माने ना तेजस्वी एक पद मान लिया और अब तेजस्वी और नौ पृथक पद मान लीजिए नौ मैने आवाभ्याम यदि तब अतीब तेजस्वी अस्तु इत्य पहले पक्ष में तेजस्वी नौ एक पद मान करके व्याख्या है दूसरे पक्ष में तेजस्वी अलग पद है नौ अलग पद है उस नौ को अलग करके कर दिया आवाभ्याम नौ कर अवाभ्याम ये हम दोनों के द्वारा तृतीय का विवचन में नौ, no. अत जो पढ़ावा है वह अतीव तेजस्वी अस्त वीरवत अस्तु वह अत्यंत तेजस्वी हो जावे अत्यंत जो है वह वीरवान हो जावे है। और शिष्य और शिष्योन अध्ययन अध्यापन दोषन दोष निमित्त मा करवाही थ शिष्य और आचार्य इनका परस्पर में प्रमादकृत अन्याय से जो अध्ययन और अध्यापन करने के कारण से जो उत्पन्न दोष वह दोष तक द्वेष परस्पर में कभी न होवे वे हो जाता है आजकल तो बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं प्रार्थना करने के बावजूद द्वेष हो जाते हैं गुरु छ्वेश चेरा यहां निकल के बाद गुरु क्यों बदनामी करते फिर रहता उल्टा उल्टा बोलते रहते कई तो ऐसे देखा गया जिंदगी भर गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहते अच्छे अच्छे देखा बड़े अरबपति महात्मा है लोग गुरु का दिया वो उसी विद्या को लेकर बड़ा दुनिया को सब बता बताकर खूब कमाकर अरबपति हो गया फिर वो गुरु का नाम लेना पाप समझता है बड़ा कुछ दोष ऐसा है कमा ले गुरु को मान लेगा दीक्षा गुरु को तो कहीं देगा <laughs> ऐसे भी देखने को मिला गुरु आरती उतार डेगा ऐसे देखा द्वेश प्रार्थना है कि द्वेश ना हो गए आप लोग यहाँ से जाए तो ऐसे न करें ऐसे प्रार्थना करना शांति शांति शांति त्रिवन सर्वदोष ओम इति तीन बार ये शांति गई है तीन बार जो उच्चारण हुआ वह सर्वदोष को प्रशनार्थ करने के लिए त्रिवृत्ता शमन करने के लिए ऐसे समझो अंत भाषिकार भी ओम कह देते हैं ओम वसन में नियम होता है अध्ययन से पहले अध्ययन के अंत में अध्ययन का बीच में ओम बोलना चाहिए यह सामान्य विधि है और वेद पाठ में तो अवश्य कर दी है जब शुरू करते हैं तो ओम उच्चारण शुरू करेंगे बीच में दो तो चार अनुबा जहां भी हो एक बार फिर बीच जान उच्चारण करेंगे अंत में जब पूरा हो गया शांति पाठ हो गया फिर ओम कहकर गया तब अलग हो गया उस परंपरा को ध्यान रखते भाषा कारण यहां पर भी ओम करमह पर आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृद ठगोपजत भाष्य द्वितीयध्याय समाप्त उपषज्च इस प्रकार से काठगोपनिषद पूर्णता को प्राप्त होता है अदीत्य आचार्य पादेभ्यो विष्णुदेवाख्य भिक्षुणा गिरणा स्वमनस्तुष्युष्ययी सुटिपण आचार्य चरणों से अध्ययन करके गे विष्णुदेव नामक भिक्षु सन्यासी के द्वारा गिरनामा जो है अप्रिमन संतुष्टि के लिए ये टिप्पण का निर्माण करो इस कठोर प्रशद शोभित किया है ऐसा समझें इस प्रकार से कठोर प्रशिद पूरा हो गया और अब इसके अंदर आरंभ होएगा प्रश्न